पत्रावली एक सौ स्वामी रामकृष्णानंद को लिखित संयुक्त राज्य अमेरिका अठारह सौ कल्याणी तुम लोगों के एक पत्र में बहुत समाचार ज्ञात हुए किंतु उसमें सब लोगों का विशेष समाचार नहीं है निरंजन के पत्र से पता चला कि वह लंका जा रहा है शारदा जो कुछ कर रहा है वही मेरा अभिमत है परंतु श्री रामकृष्ण परमहंस अवतार हैं इत्यादि प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है जगत के हित के लिए उनका आविर्भाव हुआ था अपने ख्याति विस्तार के लिए नहीं तुम्हें इसे हमेशा स्मरण रखना चाहिए शिष्य वर्ग गुरु की ख्याति करते हैं किंतु जिस बात की शिक्षा देने के लिए उनका आविर्भाव हुआ था उसे वे एकदम त्याग देते हैं और उसका फल होता है दलबंदी इत्यादि आला ने चारू के विषय में लिखा है लेकिन मुझे उसका स्मरण नहीं उसके विषय में सब कुछ लिखो और उसे मेरा धन्यवाद दो सभी के विषय में विस्तार पूर्वक लिखो मेरे पास बेकार की बातों के लिए समय नहीं है कर्म कांड को त्यागने का प्रयास करना वह सन्यासी के लिए नहीं है जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तभी तक कर्म आवश्यक है दलबंदी गुटबंदी कुपमंडूकता में मैं नहीं हूँ चाहे और कुछ भी मैं क्यों न करूँ रामकृष्ण परमहंस के सार्वलौकिक विचारों का उपदेश तथा उसी समय संप्रदाय का निर्माण असंभव है एकमात्र परोपकार को ही मैं कार्य मानता हूँ बाकी सब कुकर्म है इसीलिए मैं भगवान की शरण लेता हूँ मैं वेदांती हूँ मेरी अपनी आत्मा का महान रूप सच्चिदानंद है उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा ईश्वर मेरी दृष्टि में प्राय नहीं दिखाई दे रहा है अवतार का अर्थ है जीवन मुक्त अर्थात जिन्होंने ब्रह्मत्व प्राप्त किया है अवतार विषय और कोई विशेषता मेरी दृष्टि में नहीं है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सभी प्राणी समय आने पर जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे उस अवस्था विशेष की प्राप्ति में सहायक बनना ही हमारा कर्तव्य है इस सहायता का नाम धर्म है बाक़ी अधर्म है यह सहायता का नाम कर्म है शेष कुकर्म है मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है विभिन्न प्रकार के तांत्रिक अथवा वैदिक कर्मों के द्वारा भी फल की प्राप्ति हो सकती है किंतु उससे केवल मात्र व्यर्थ में ही जीवन नष्ट हो जाता है क्योंकि पवित्रता रूप कर्म फल की प्राप्ति एकमात्र परोपकार से ही संभव है यज्ञादि कर्मों से भोगादि की प्राप्ति संभव है किंतु आत्मा की पवित्रता असंभव है संन्यास लेकर जीव की उच्च गति की शिक्षा न देकर निरर्थक निरर्थक कर्म में रत रहना मेरी राय में दूषणी है प्राणी मात्र की आत्मा में सब कुछ विद्यमान है जो अपने को मुक्त करता है वही मुक्त होगा जो यह कहता है कि मैं बद्ध हूँ वह बद्ध ही रहेगा मेरे मतानुसार अपने को दीनहीन समझना पाप तथा अज्ञता है नायमात्मा बलहीने न लभ्य दुर्बल व्यक्ति इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता अस्थि ब्रह्म वदसी चे भविष्य नास्ति ब्रह्म वदसी चे नास्तिव भविष्य यदि कहो कि ब्रह्म आत्मा है तो अस्ति स्वरूप हो जाओगे और यदि कहो कि ब्रह्म आत्मा नहीं है तो नास्ति स्वरूप हो जाओगी जो सदा अपने को दुर्बल समझता है वह कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता और जो अपने को सिंह समझता है वह निर्गक्षति जगज्जालाद पिंजरादी व केसरी पिंजरे के सिंह की तरह वह इस जगत रूपी जाल को भेद कर निकल जाता है दूसरी बात यह है कि श्री रामकृष्ण परमहंस किसी नवीन तत्व को प्रचार करने के लिए आविर्भूत नहीं हुए थे किंतु उसे प्रकाश में लाना उनका उद्देश्य था अर्थात ही वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल पास्ट रिलीजियस थाट्स ऑफ इंडिया इ लाइफ एलोन मेड मी अंडरस्टैंड वार द शास्त्रीट एंड द होल एंड स्कोप ऑफ द ओल्ड शास्त्राज वे भारत की समस् अतीत धार्मिक भावनाओं के मूर्त विग्रह स्वरूप थे प्राचीन शास्त्रों का यथार्थ तात्पर्य क्या है और उसकी रचना किस प्रणाली के अनुसार तथा किस उद्देश्य से हुई इन तत्वों को केवल मात्र उनके जीवन से ही है हृदयंगम कर सकूं सका हूं मिशनरियों का उद्देश्य इस देश में सफल ना हो सका भगवद से यहाँ के लोग मुझसे स्नेह भाव रखते हैं ये किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं मेरे आइडिया विचारों को ये लोग जितना अधिक समझते हैं उतना मेरे देशवासी भी नहीं समझ पाते साथ ही ये लोग अत्यंत स्वार्थी भी नहीं हैं यानी जब कोई कार्य करना होता है तब ये लोग जेलसी ऋष्य तथा बड़प्पन आदि भावनाओं को अपने पास नहीं पटकने देते इस समय सब लोग मिलजुलकर किसी योग्य अनुभवी व्यक्ति के निर्देशानुसार कार्य करते हैं इसी से ये लोग इतने उन्नत हैं किंतु ये लोग धन देवता के उपासक हैं हर बात में पैसे का ही प्राधान्य है हमारे देश के लोग धन के विषय में अत्यंत उदार हैं किंतु इन लोगों में उस प्रकार की उदारता नहीं है सर्वत्र कंजूसी है और इसे धर्म माना जाता है किंतु अनुचित आचरण करने पर उन्हें पादरियों के चक्कर में आना पड़ता है तब धन देकर स्वर्ग पहुँचते हैं ऐसी घटनाएँ प्राय सभी देशों में मतमान है इसी का नाम है पृष्ठ क्राफ्ट पुरोहित प्रपंच मैं कब तक भारत लौटूंगा अथवा नहीं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता मेरे लिए तो यहाँ भी भ्रमण करना है और वहाँ भी किंतु यहाँ पर हजारों व्यक्ति मेरी बातें सुनते हैं समझते हैं हजारों व्यक्तियों का भला होता है मगर क्या यही चीज़ भारत के विषय में कही जा सकती है मैं शारदा के कार्यों से पूर्णतया सहमत हूँ उसे सततः धन्यवाद मद्रास तथा बंबई में मेरे मनोनुकूल अनेक व्यक्ति हैं वे विद्वान हैं तथा सभी बातों को समझते हैं साथ ही दयालु भी हैं अतः परहित चिकित्सा क्या वस्तु है यह भलीभांति समझ सकते हैं मेरे जीवन की अतीत घटनाओं की पर्यालोचना से मुझे किसी प्रकार का अनुताप नहीं होता लोगों को कुछ न कुछ शिक्षा देते हुए मैंने विभिन्न देशों का पर्यटन किया है और उसके बदले रोटियों के टुकड़ों से अपनी उधर पूर्ति की है यदि मैं यह देखता कि लोगों को ठगने के सिवा मैंने और कुछ भी कार्य नहीं किया है तो आज स्वयं अपने गले में फांसी लगाकर मैं मर जाता लोगों को शिक्षा देने में जो अपने को अयोग्य समझते हैं ऐसे लोग शिक्षकों का चौगा पहनकर क्यों दूसरों को ठग अपना पेट भरते हैं क्या यह महापाप नहीं है इति तुम्हारा नरेंद्र